सहनावत सहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीत मीद्विषा ओम ओ, ओ, ओ शांति शांति ही, शांति ही। हाजी पीछे कुछ पूछना है हाँ जी बोलिए तो आत्मा के? आत्मा के तो आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा के के सं... तो के संयोग संयोग संयोग संयोग और और प्रयत्न प्रयत्न से से से होता है हम्म या नहीं प्रयत्न अलग चीज है संयोग अलग, अलग चीज है ना प्रयत्न गुण अलग है संयोग गुण अलग है प्रयत्न को संयोग क्यों कहना चाहते चौबीस गुणों में प्रयत्न एक अलग गुण है और संयोग एक अलग गुण है ना तो इसलिए दोनों अलग चीज है एक नहीं है बिल्कुल अलग, तो हाँ, अलग है ना गुल गुल आत्मा आत्मा द्रव्य है और उसका गुण ये है प्रयत्न गुण है यहाँ पर तो अलग है ना यहाँ पर अलग है ठीक है और कल थी वो क्या चीज कुछ हुआ विचार कौन विचारा वो तो उनको विचार करना मेरे को तो कोई विचार नहीं करना थी थी थी थी थी। सबसे पहले इसमें कर्म किसने प्रारंभ किया? तो तो उपनिषद में ईश्वर को ही है। हाँ जी तो यहां भी ईश्वर को ही तो है ना आद्य कर्म तो मन में ईश्वर के द्वारा ही बोला जा रहा है ना यहाँ पर हाँ जी हाँ ये आत्मा को भी जोड़ रहे हैं आत्मा भी कारण बनता है पर ईश्वर तो कारण बनता ही आदि कर्म में मन के आदि कर्म में हा जी चले पंद्रह सूत्र का अर्थ बताएंगे आप पंद्रह सूत्र का आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इनके सन्निकर्ष से सुख दुख होता है तो वो सुख दुख जो है मन के कर्म का ज्ञापन तो बताने वाला है क्या मन के कर्म का मन तो मन है है का का लिंग है, मन के यूं है, मन के कर्म सुख दुख ये लिंग है मन के कर्म करने में ये मन कर्म करता है उसमें कारण सुख दुख लिंग ये सुख दुख लिंग है, है चिन्ह है मन होने में ने मन के कर्म करने में ठीक है मन कर्म करता है इसमें लिंग चिन्ह क्या है कैसा पता लगे कि मन कर्म करता है सुख दुख से पता लगता है कि मन कर्म करता है कि मन के कर्म किए बिना सुख दुख नहीं हो सकते ये है इसलिए सुख दुख मन के कर्म में लिंग है चिन्ह है स्पष्ट हो गया नहीं अभी बंद करवाया ना इन्होंने किस लिए प्रकाश के लिए तो लाइट जला दो वो कबूतर आते हैं इसलिए उन्होंने बंद किया है लाइट जला दीजिए ठीक है आगे बढ़े कोई प्रश्न तो नहीं है हाँ जी सुख दुखे मनसा कर्मणी लिंगम कथम अत्र अन्यो हेतु उच्यते सोलवे सूत्र में कहा जा रहा है भूमिका के रूप में सुख दुखे मनस कर्मणि मन के ये कर्म मन के कर्म में सुख दुख लिंग है ये कैसे लिंग है इस संदर्भ में दूसरा हेतु तो प्रस्तुत किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूत्र ये तो पंद्रहवा और सोलहवा नहीं परीक्षा वाली बात नहीं यानी योग से संबंधित है योग से संबंधित है यानी इससे योग यानी योग के साथ इसकी साम्यता है या यूं कहिए योग को पुष्ट करता है ये दो सूत्र योग को पुष्ट करते हैं बोलिएगा तद अारंभ आत्मस्थे मनसी शरीर से दुखा स योग ये वैशेषिक दर्शन की भाषा में योग किसे कहते हैं तो ये वो है योग किसे योग कहते हैं कणाद ऋषि के अनुसार योग किसे कहते हैं तो ये सूत्र है योग की परिभाषा कर रही है ये सूत्र योग की परिभाषा करता है तदन तद आत्मस्थे मनसि शरीरस्य शरीर से योग योग अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो समझ लीजिए वो दुखी नहीं है दुखी है तो उसका अभी योग नहीं चल पा रहा है वास्तव में जिसे योग कहते हैं जितना जितना दुख है है उतना उतना तो कम नहीं योग योग का मतलब जब सिद्ध हो जाता है यानी समाधिस्त समाधिस्त हो हो जाता है, हो जाता है है मतलब की परिभाषा के अनुसार जब व्यक्ति तो फिर दुख का अभाव होता है फिर वो दुखी नहीं होता है शोक ग्रस्त नहीं होता इसका अभिप्राय है उपाधेय शून्य होता है न सुख होता है न दुख होता है बस हाँ जी नहीं जब दुख नहीं होता तो सुख क्यों होगा या दुख अभावा का मतलब केवल दुख नहीं है सुख तो भी चला गया सांसारिक सांसारिक सुख दुख का अभाव होता है यहाँ पर यह दुख अभावा जो है ना ये दुख सुख के लिए भी है और दुख के लिए भी है, दोनों के लिए हाँ एक ही बात नहीं दुख नहीं होता मतलब दुख उसको दुख का भोग नहीं करता जैसे सुख का भोग करता है दुख का का भोग भोग भी नहीं करता। भोग का ही अभाव होता है ना जहाँ सुख दुख का अभाव है जी, जी दुख तो हो रहा है लेकिन सहन कर रहा है उसमें क्या कहेंगे मतलब हाँ तो ठीक है तो तो यूं दुख तो नहीं, वो तो दुख हो रहा है लेकिन उसको भोगता नहीं है भोगता नहीं है का मतलब यह है कि उससे दुखी नहीं होता है अविद्या से युक्त तो होकर के दुखी होना एक अलग होता है आ, बस वही उसी दुख, दुख का तो दुख जी नहीं नहीं नहीं तो दुख, दुख भी होगा सुख भी होगा उसकी चर्चा नहीं है योगी व्यक्ति भी हाँ जी जब योगी खाता है ना तो सुख तो मिलेगा ही पर उस सुख को अविद्या से युक्त होकर के ग्रहण ही नहीं करता और दुख भी होगा और उस दुख को अविद्या से युक्त होकर के ग्रहण नहीं करता ये इसका अभिप्राय है जितना है उतना ही मतलब चलता रहता है नहीं मतलब जितना है उतना चलता का मतलब नहीं है मत, यानी आ, रस ले रहा है ठीक है ना तो उस पदार्थ का धर्म है वो रस देता है ठीक है और उस पदार्थ का धर्म है जो भी उसके अंदर है उसके अंदर जो भी गुण है वो पदार्थ वो उन गुणों को देता है उसको रोक नहीं सकता कोई भी नहीं रोक सकता ईश्वर भी नहीं रोक सकता अगर वो उसमें जितने गुण हैं उन वो गुण उसी में रहेंगे और वो गुण प्राप्त भी हो जाएंगे पर उन गुणों को प्राप्त करके जो अविद्या से युक्त होकर के सुख सुखी होता है अविद्या से युक्त होकर के दुखी होता है वो नहीं होता यानी सुख भी मिल रहा है उसको दुख भी मिल रहा है लेकिन दुखी नहीं होता है सुखी नहीं होता है और यहाँ सुखी होना और दुखी होना अविद्या से युक्त होकर के होता है व्यक्ति आप देखेंगे जो भी सुखी होते हैं ना संसार में कोई भी वो अविद्या से युक्त होकर के सुखी होता, होता है या दुखी होता है अनिवार्य नियम नहीं जो योगी नहीं है उसकी चर्चा हो रही है ना वहार। वहार। योगी जो नहीं वो है वो अनिवार्य है बस अंतर इतना हो सकता है कि कोई कम सुखी होता है कोई ज्यादा सुखी होता है ये नहीं हो सकता वो योगी तो नहीं है लेकिन सुखी नहीं होता योगी तो नहीं है लेकिन दुखी नहीं होता यह नहीं हो सकता कम ज्यादा हो सकता है मान लो जो बहुत अच्छा अभ्यासी होगा वो कम सुखी होगा कम दुखी होगा और जो योगा अभ्यासी है, नहीं है वो ज्यादा दुखी होगा ज्यादा सुखी होगा ऐसा है लेकिन दुखी नहीं हो सकता सुखी नहीं हो सकते यह नहीं हो सकता क्योंकि वह योगी नहीं है यानी उसको योग प्राप्त नहीं है ये बात इसमें बहुत हो सकते हैं देखे देखे देखे देखे देखे देखे देखे। नहीं वो तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है शब्दार्थ संबंध नहीं आया उनका से जिसको शब्दार्थ संबंध नहीं आया हाँ हाँ क्या मतलब एक का नहीं वो समझ रहा मैं अब जो कहना चाह रहा हूँ इनको बोलने दीजिएगा नहीं। नहीं, शब्दार्थ समझ में नहीं आया का अभिप्राय क्या है जब तक ये सामने नहीं आएगा ना तब तक में जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता अच्छा, अच्छा। यानी वो एक आप ये कहना चाहते हैं जिस, जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता इसमें हेतु क्या है ये तो मोदी बताते तो नहीं बताए तो कैसे मानेंगे पर बार बार नहीं इसमें कोई हेतु हो तो उस पर विचार किया जाएगा ना नहीं ऋषि का कथन होने से कहा ऋषि का कथन है कि नहीं जिसने शब्दार्थ संबंध नहीं पढ़ा उसको योग सिद्ध नहीं होता ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या तो लिखा हुआ है ना? क्या ये सब नहीं योग्यता बनना अलग चीज है वो तो विद्वान है योग्यता बनना योग सिद्ध होने के पीछे वृत्तिरित होनी चाहिए वहाँ लिखा है वृत्ति निरोध होने पर योग होता ये कहा वह ये नहीं कहा कि शब्दार्थ संबंध जिसने नहीं जाना है उसको योग सिद्ध नहीं होता ये थोड़ा कहा जी आज तक किसी का हुआ हुआ वो वो नहीं एक अलग विषय हो ना किसी को नहीं हुआ इसका मतलब ये कि नहीं होता ऐसा कोई सिद्धांत है क्या या को तो यानी या, या कोई ऋषि नहीं है आज इसका मतलब ऋषि नहीं हो सकते ऐसा थोड़ा होता है उदाहरण अलग उदाहरण बाद में पहले प्रमाण तो लाइए ना शास्त्रीय कहता है वृत्ति निरोध होने पर योग सिद्ध होता है ठीक है वृत्ति निरोध होने पर योग सिद्ध होता है यह थोड़ा कहा कि शब्दार्थ संबंध जिसने नहीं पढ़ा उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है शब्दार्थ संबंध को जानना सहायक है ये तो है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है पर नहीं पढ़ने से योग सिद्ध नहीं हो सकता ऐसा कोई प्रमाण नहीं है आपके कहने से या मेरे कहने से तो बात नहीं बनती है ना बात बनती है प्रमाण से मतलब शब्द प्रमाण क्या कहता है वो शब्द प्रमाण करना है जरूरी नहीं है की शब्दार्थ संबंध को जो व्यक्ति नहीं पढ़ा हो और वो शास्त्र समझ में नहीं आता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसने पढ़ा है वो भी बता सकता है ना क्या मतलब है और वो उस मतलब को जो भी जानता है और वो उसके अनुसार करेगा प्रश्न ये नहीं है कि पढ़ना जानना आवश्यक है ये तो हम हम भी कहते हैं विद्या का होना आवश्यक है जिसको योग सिद्ध होगा उसकी उसको तत्वज्ञान होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए वस्तु का यथार्थ तो बोध होना चाहिए ये नियम बनता है पकड़ में आ रहा है खैर इस पर अपन क्यों जाए आगे चले हम आगे आत्मस्थे मनसी आत्मनिष्ठे इंद्रिय अनु के वृत्ति रहे थे मनसी आत्मनिष्ठे मनसी जो मन आत्मा में निष्ठ हो गया यानी आत्मा के अनुरूप हो गया है आत्मनिष्ठ मन मन का अभिप्राय है आत्मा के समान मन बन गया हो उस स्थिति में यानी आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है आत्मा में कोई गंदगी नहीं है ऐसे ही मन भी वैसा ही बन जाए उसको कहते हैं आत्मनिष्ठ मनस उसी को खोला है इंद्रिय अनभिमुखे जो मन इंद्री की ओर अभिमुख नहीं है अर्थात वृत्ति रहे थे वृत्ति रहित मन के हो जाने पर मन वृत्ति रहित हो जाए उस स्थिति में हां जी हां जी हां जी वृत्ति दोनों बातें संप्रज्ञात भी और असंप्रज्ञात भी वृत्ति रहित की जो स्थिति है दोनों में होती है संप्रजात में भी और असंप्रज्ञात में वृत्ति रहितम मनो ही आत्मने निस्तिष्ठती वृत्ति रहित तो मन ही आत्मा के साथ युक्त रहता है उत्तम ही योगदर्शन योगदर्शन में कहा भी है आत्मकल्पे न्यवतिष्ठते व्यास वाषिक में आया है एक पांच में वृत्त पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा इस सूत्र की व्याख्या में ये बात आई है अवसिताधिकारम चित्तम आत्मकल प्रलय वा गच्छती आत्मकल व्यवतिषति ऐसा आता है आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते यानी अवसिताधिकारम जिसका अधिकार समाप्त हो गया है ऐसा मन मन के दो अधिकार हैं एक भोग और एक अपवर्ग अपवर्ग को दिलाना और भोग को कराना तो भोग भी करा दिया और अपर्ग को भी दिला दिया तो मन का अधिकार समाप्त हो गया यानी मन का कर्तव्य मन का कार्य पूरा हो गया और जब काम पूरा हो गया तो क्या करेगा मन या तो प्रलय में विलीन होगा अगर प्रलय में यानी प्रकृति में विलीन हो जाएगा प्रकृति में विलीन नहीं हो रहा है आत्मकल्पय व्यवतिष्ठते आत्मा के समान बना रहता है शुद्ध बन करके रहता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि ये जो शरीर है ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जब तक इस फल को पूरा भोगेगा नहीं तब तक इस शरीर में आत्मा को रहना होगा भले ही आपने मुक्ति की योग्यता को प्राप्त कर लिया भले ही आपके ए, ए, संस्कार दग्ध बीज हो गए आपकी अविद्या समाप्त हो गई आपने ईश्वर का दर्शन कर लिया सब कुछ हो गया आपको जो करना था सो कर लिया प्राप्तम प्रापनीयम किस स्थिति में पहुंच गए सब कुछ हो गया आपका फिर भी शरीर में रहोगे क्यों क्योंकि ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है इसको पूरा भोगो उसके बाद जाओ। लंबे जीवन की कामना तो नहीं करेंगे नहीं नहीं वो जीवन की कामना नहीं करेंगे ऐसा है ही नहीं है जीवन की भी कामना करेगा क्योंकि ये शरीर जिन कर्मों के फलस्वरूप मिला है इसको पूरा भोगने की कामना ही करेगा कामना का मतलब ये शरीर रहे ऐसी इच्छा योगी भी रखता है इसलिए योगी भी मरना नहीं चाहता पर वो विद्या से युक्त होकर के ऐसा चाहेगा पकड़ में आ रहे हैं वो विद्या से युक्त होकर के शरीर में बना रहेगा बना रहने के लिए प्रयत्न करेगा और अधिक से अधिक उपकार करता रहेगा ऐसा तद कर्मनो अनारंभो अनुत्पादो अप्रवर्तनम भवति। जब मन आत्मा के अनुरूप हो जाता है यानी मन आत्मा के समान पवित्र हो जाता है अविद्या आदि दोषों से रहित होता है संस्कारों से रहित होता है तब कर्मणो अनारंभा कर्म अब नहीं होता यानी अनुत्पाद अब कर्म उत्पन्न नहीं होता है अप्रवर्तनम बहुत फिर कर्म मन कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता कोई शुभ अशुभ रूपी कर्म नहीं करता जो भी करता है निष्काम ही करता है ये इसका भी प्राय है तत्र कर्म अनार सति, ऐसी स्थिति में कर्म के ना होने पर शरीरस्य दुखाभावः। शरीरस्य शरीर आत्माधिष्ठित शरीर आत्म शरीर, शरीर का दुख अभाव होता है का मतलब है आत्मनिष्ठ शरीर का आत्मा निष शरीर का दुख अभाव दुख का अभाव होता है पूर्वोक्त सुख अभावो अभावती पूर्वोक्त सुख दुख क्यों पंद्रहवें सूत्र में बताए गए सुख दुख का अभाव होता है अत्र दुख शब्द सुखे अपनी प्रयुक्त दुख शब्द सुख के लिए भी प्रयोग होता है यानी दुख शब्द सुखवाची भी है यानी दुख का अर्थ सुख भी होता है और दुख का दुख भी होता है तो इसलिए कह रहे हैं दुख का शब्द सुखे भी प्रयुक्ता, सुख में भी दुख शब्द का प्रयोग होता है क्यों ऐसा होता है दुख का शबलत्वात दुख बाहुलता के कारण से दुख आधिक्य के कारण से सुख से सांसारिक सुख दुख अभावो भवति सुख यानी सांसारिक सुख सांसारिक सुख का अभाव होता है इसलिए सांसारिक सुख और दुख इन दोनों का अभाव होता है ये दुख अभाव का अर्थ है सुख दुख इन दोनों का अभाव होता है जब दोनों का अभाव होता है तो दुख भाव ही क्यों कहा तो दुख शब्द से दोनों का ग्रहण किया है सुख का भी और दुख का भी ऐसा क्यों क्योंकि योगी की दृष्टि से विवेकी की दृष्टि से सांसारिक सुख भी दुख रूप है क्यों दुख रूप है क्योंकि उसमें सुख कम है दुख अधिक है सांसारिक सुख में सुख कम है और दुख ज्यादा है यानी प्रत्येक सुख में चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं प्रत्येक सांसारिक सुख में चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं इसलिए दुख अधिक है सुख कम है तो सुख में दुख की बहुलता के कारण से अधिकता के कारण से सुख को भी दुख कहा जाता है यह वही व्यक्ति कहता है जो विवेकी होता है और सांसारिक व्यक्ति दुख को भी सुख मान लेता है हा जी क्या बात है क्या मान रहे हैं आप? जी है? आपकी क्या स्थिति होती है रोज आप विश्राम नहीं करते भोजन के बाद नहीं, नहीं हो पाता है क्या करते हैं आप कोई बुला कौन बुलाते हैं जी आपको वो? वन वो तो आज कहा होगा ना नहीं अक्सर नहीं ये बात मत करो आप अक्सर नहीं होता है ए, आज मैंने देखा उनको अवन करते हुए तो ये कोई हेतु नहीं है आपको आधा घंटा भी मिलता होगा ऐसा तो है ही नहीं है कि आप इतना व्यस्त रहते हैं कि आपको आ, कोई बुलाता है इतने व्यक्ति होते ही नहीं कभी कोई आता है मैं उसका मना नहीं करता हूं लेकिन ऐसा नहीं होता है रोज आपको बुला के ले जाते हैं और आपका विश्राम नहीं होता है। ये कारण नहीं है का तो, नहीं तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कभी कभी, आ, कभी, कभी होता है ना तो फिर रोज तो आपको विश्राम के लिए समय मिलता है ना तो आपको समय निकाल के पाठ से पहले भले ही आप आधा घंटा विश्राम करो 15 मिनट विश्राम करो पांच मिनट भी विश्राम करोगे ना फिर आपको नींद नहीं आएगी ये याद रखना एक झपकी ले लोगे ना फिर आपको नींद नहीं आएगी वो अच्छा नहीं है कि आप कक्षा में आप सोने लगो इसका आप ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ जी दुख़। किसको दुख शबलतवाद सुख से सांसारिक हाँ सुख दुख मतलब अधिक आधिक्य दुख प्रबल होने से दुख की अधिकता होने से कौन सा शब्द आप कहना चाह रहे हैं कहाँ अत्र यह कहना चाह रहे हैं अत्र दुख शब्द यानी सूत्र में जो दुख रूपी शब्द आया है ये सुख में भी प्रयुक्त तो होता है यानी सुख के लिए भी दुख शब्द का प्रयोग होता है ये केवल उनके लिए विवेकी वैराग्यवान व्यक्तियों के लिए होता है हाँ हर व्यक्ति के लिए नहीं है दुख शब्द का हाँ जी नहीं तो सुख के लिए भी दुख शब्द का प्रयोग होता है दुख शब्द है सुख हाँ दुख शब्द जो है सुख के लिए भी प्रयुक्त तो होता है ठीक है क्यों ऐसा प्रयुक्त तो होता है तो कहा दुख शबलत्वाद यानी सुख में दुख अधिक होने से हाँ। सुख में दुख अधिक होने से उस सुख को दुख के रूप में बोला जाता है इस कारण से यहां तक हो गए सुख से सांसारिक सुख दुख अभाव ये है सुखस्य मतलब सुख का यानी सुख का भी ग्रहण करना है यहां पर ये इस करते सुख से सुख को भी लेना चाहिए तब होगा सांसारिक सुख दुख अभाव भवती तो दुख अभाव का मतलब है सांसारिक सुख दुख का अभाव होता है ऐसा हम्म तो। क्या जोड़ दिया है तो क्या अर्थ होगा तो सुख सुख के दुख दुख मतलब भी होने से से उसको दुख से कहते हैं। है। तो यही है? तो मैं बोल रहा था क्या बोल रहा था तो आप सुख सुख सुख को आगे यानी सुख में दुख का बहुल होने से यहां तक हो गया फिर सांसारिक सुख दुख का ठीक है? खलु योगो बहुति उसको योग कहा जाता है जब दुख का अभाव होता है यानी सुख दुख का अभाव होता है यदा मना खलु वृत्ति रहितम जब मन वृत्तियों से रहित होता है सदा वृत्ति रहित सद वृत्ती तो होता हुआ आत्मती आत्मे के आत्मा के साथ जुड़ जाता है तब सुख दुख के न अनुभव सुख और दुख का अनुभव नहीं करता है हाजी ईश्वर के साथ जुड़ता है तो ईश्वर का अनुभव करता है स्वयं के साथ जुड़ता है तो स्वयं का अनुभव करता है प्रकृति के साथ जुड़ता है तो प्रकृति का अनुभव करता है ऐसा जैसी वस्तु है उस वैसा ही अनुभव में आता है ना यहाँ ऐसा थोड़ा होता है यहां जैसी वस्तु है उससे विपरीत अनुभव होता है नहीं कांटा चुपता है पहले समझ लो कांटा चुपता है तो जो दुख होता है वो दुख किसको होता है शरीर को होता है आत्मा को नहीं होता है क्या बोल रहे हाँ यही है यही है दुख जो होता है सुख या दुख आत्मा को नहीं हो रहा है वहां पर शरीर में हो रहा है Atmita, wishes, पहले पहले बात तो सुन लो ना मतलब सुख सुख जो दुख जो हो रहा है वो दुख क्या है उसमें कटना ठीक है ना वो दुख है वो दुख शरीर में हो रहा है शरीर में होते हुए दुख को आत्मा देख करके अनुभव करता है अच्छा ये इस कट रहा है ठीक है ना ये कटा हुआ है हाजी आत्मा को अनुभूति अनुभूति अलग चीज है दुख अलग चीज है ये इस बात को समझ लेना दुख अलग है आत्मा और आत्मा तो शरीर में तब होता है। ये भी हाँ ये भी शरीर है न ऐसा थोड़ा होगा यानी सुख आता भी शरीर में दुख आता भी शरीर में सब शरीर में रहते हैं ठीक है ना जब शरीर का कोई भी एक दुख तो है ना है तो और क्या हाँ जी आत्मा का गुण, गुण है। क्या सुखी स्वामी जी के हिसाब से मतलब तो आप जो हिसाब है वो क्या है कि जो सुख दुख है वो प्रकृति का गुण है लेकिन सुख और दुख का जो अनुभव करना है वो तो आत्मा तो वो वो हो है अनुभूति वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये दोनों बातों को आप जब व्यक्ति दोनों बातों को अलग नहीं करता है ना तब परेशान होता रहता है सुख गुण भी है दुख गुण भी है और ज्ञान गुण भी है में और किसमें मानेंगे बताओ किसमें मानोगे किस में? किस में आ, मनसी वर्तमाने, आत्मनि व्यपदिश्यंते ये सब के सब मन में रहते हैं स्पष्ट है भाष्यकार कहता है और इतना ही नहीं ज्ञान भी मन में रहता ये भी बताता है है खाने से किसी को तो दुख होता है, नहीं जिसमें खा रहा इधर उधर बच जाइए उदाहरण बाद में लाइए पहले सिद्धांत को तो समझ लीजिएगा ना सिद्धांत ये है मन में सब रहते हैं और कहे जाते हैं आत्मा में क्योंकि उसका अनुभव करता आत्मा है अनुभव जो है वो ज्ञानात्मक है यानी वहां सुख है दुख भी वही पर है सुख भी वहीं पर है बस वहां सुख है यहाँ सुख है ये अनुभव करता है अनुकूल वेदनीयम, प्रतिकूल वेदनीयम, नियम यह और कुछ नहीं तो है सुख अनुभव कर रहा था वही भी लगे क्या अभी जिस वस्तु में सुख का अनुभव कर रहा था हाँ हाँ उसी वस्तु थोड़ी देर बाद लग गया जैसे प्रकृति में जैसे रसगुल्ला है अभी तो ठीक फिर फिर तो बात है तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना उसमें सुख भी है, दुख भी है, दोनों है ऐसे थोड़ा हम कह रहे हैं उसमें केवल सुख है और हम ये थोड़ा कह रहे हैं उसमें केवल दुख है उसमें सुख भी है और दुख भी है मनसी वर्तमान वहां देखो ना और वहां पर सुख को दुख को और ऊहा को ज्ञान को सब कुछ उसी में रहता मानते मन में वियोग दर्शन एक चौबीस और एक इक्यावन में भी अंत में कहा है कि कैवल्य भागीय संस्कार सह व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई सह कैवल्य भागी संस्कार चित्तम निवर्तते एक इक्यावन में ये है कि समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है वो तो वहीं देख लो ना संके लिख लो वहां पर अच्छा पंक्ति लिखवाना चाहते हैं आप तो व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई सह कैवल्य भागीय संस्कार चित्त मनसी, मनसी वर्तमान वहाँ वाक्य है मनसी वर्तमान तो अंतिम वाला वाक्य है प्रारंभ होता है आ, आ, इतने से मिल जाएगा आपको मनसी वर्तमान और योग जहां मन की आ, मन के गुणों की चर्चा आई है ना न्याय दर्शन में न्याय दर्शन में जहां मन की मन के गुणों का आ, गुणों की चर्चा आई है मन कि मन, मन, मन के अंदर क्या क्या गुण रहते हैं उसमें प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्मृति ऊहा ये सब मन में रहते हैं ये बात आई है बहुत सारे प्रमाण है मनसो लिंगम ये जो सूत्र है ना उसके ऊपर होना चाहिए इसका है वो है और आत्मा उसका हाँ जी बिल्कुल ये कह है रहे हैं मन जो है स्टोर हाउस है और आत्मा जो हाउस कीपर है।, चित्त वो दे। है वो चित्त कहते हैं हाँ। और मन चित्त चित्त क्या काम आएगा एक ही बात है नहीं अलग भाई एक पदार्थ के दो नाम है वो भी है लेकिन ये भी है क्या अलग भी है मतलब अलग तत्व पदार्थ को किसने बताया? किस बताया अरे कोई मतलब प्रमाण तो बताना पड़े मेरे अंतकरण चतुष्टय के नाम से आप ऋग्वेद आदि बादश्य भूमिका में पढ़ सकते हैं ऋग्वेद आदि अपने सत्याग्रह प्रकाश में पढ़ सकते हैं उसका ये अभिप्राय है उसके कार्य के कारण से नाम चार दिए हैं वहां पर अलग नहीं है अलग किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है अंतकरण चतुष्टी बोला लेकिन अलग तत्व है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है यह तो बोला है चित्त मन बुद्धि अहंकार ये चार शब्दों का प्रयोग है मैं भी जानता हूं पर उन शब्दों से अलग तत्व लिया है ऐसा कहीं आप प्रमाण नहीं दिखा सकते किसी भी दर्शन में चित्त और मन को है ऐसा यो, योग दर्शन में सिद्ध होते हैं पढ़ लेना हाँ और पढ़ लेना प्रमाण दो ना, ना। वहां पर कहीं मन को ही चित्त शब्द से बोलते हैं कहीं चित्त को ही मन शब्द से बोलते हैं सूत्रकार ने मन शब्द का प्रयोग किया है उसी मन को भाष्यकार ने चित्त शब्द से प्रयोग करते हैं और सूत्रकार चित्त शब्द से प्रयोग किया उसी चित्त को भाष्यकार मन शब्द से प्रयोग करते ऐसे ढेरों प्रमाण है और इसके ऊपर में बहुत पहले एक लेख भी लिखा था मन चित्त प्रज्ञा और बुद्धि ये सब पर्यायवाची शब्द है योग दर्शन की दृष्टि से ऐसे एक लेख भी आया था कभी यूनिवर्सिटी में आ, क्या कहता गोष्ठी थी विश्वविद्यालय में गोष्ठी थी उस समय बहुत पहले की बात है जब विश्वविद्यालय नया नया बना था उस समय की बात है यानी महर्षि विश्वविद्यालय तो पहले से था लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जब बना स्वामी जी के नाम से जब उस विश्वविद्यालय का नाम हुआ तब हम लोग गए थे वहां पर तब वे गोष्ठी हुई थी उस गोष्ठी में एक लेख था मेरा ये इस विषय पर चले मतलब वो मन के अलग अलग काम है तो इसलिए उसको कभी मन भी बोलते हैं कभी चित्त भी बोलते हैं मन किसी अलग कारण से बोलते हैं चित्त अलग कारण से बोलते हैं बस इतना अंतर है बुद्धि भी अहंकार नहीं बुद्धि अलग चीज है पर योग दर्शन में बुद्धि शब्द से भी मन को कहा जाता है ऐसा प्रजय शब्द से भी मन को कहा जाता है इसे कई नाम है मन के हा जी सूत्रार्थ आत्मनिष्ठ मन की स्थिति में आत्मनिष्ठ मन आत्मनिष्ठ होने पर ऐसा लिख सकते हैं मन के आत्मा के अनुरूप बन जाने पर मन के आत्मा के अनुरूप बन जाने पर कर्म उत्पन्न नहीं होता है ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आत्मनिष्ठ शरीर को ऐसी स्थिति में आत्मनिष्ठ शरीर को सुख दुख का अभाव होता है या सुख दुख नहीं होता है आत्मनिष्ठ शरीर को सुख दुख नहीं होता है सुख दुख का ना होना ही योग कहलाता है सुख दुख का ना होना ही योग कहलाता है ठीक है अथा शरीर धारण रूप संसा, संसार दशा या मनसा कर्म उच्चते हाँ तो तो बोलिए तो आगे ऐसा तो आएगा तो देखूंगा मेरे को याद नहीं आ रहा है चले अब संसार की दशा में जो शरीर में आत्मा रहता है और मन रहता है उस स्थिति में कैसा कैसा कर्म होता है उसकी चर्चा हो रही है अथा शरीर धारण रूप शरीर को धारण जब आत्मा कर लेता है उस स्थिति में अर्थात संसार दशायाम संसार की दशा में मनसा कर्म उच्चते मन किस प्रकार का कर्म करता है उस बात को लेकर के कहा जाता है बोलिएगा अपसर्पणम अशीत उपसर्पण अशीतपीत संयोगा कार्यासंटिता अदृष्ट यहां अदृष्ट एक बहुत बड़ा कारण है अदृष्ट को समझा रहे हैं जीवात्मनो धर्मा धर्म विशेषः जीवात्मा के धर्म अधर्म को ही यहां पर अदृष्ट शब्द से कहा है धर्म विशेष और अधर्म विशेष फिर कहा तद जीवन संस्काराश्च उस आत्मा के जीवित रखने के जो संस्कार हैं, यानी जिन संस्कारों के कारण से आत्मा लगातार शरीर में जीवित रहता है उन संस्कारों को भी यहां अदृष्ट शब्द से कहा जा रहा है तत्कारिता तन निमित्ता कर्मा तत्कारिता उस अदृष्ट से उत्पन्न होते हैं ये कर्म यानी तत्कृत कर्म है उसके द्वारा कराए जाने वाले कर्म है इसलिए कहा तन निमित्तानी उसी अदृष्ट के कारण से होने वाले ये कर्म है नी वो कौन से कर्म है उच्चनते कहा जाता है पहला कारण बताए अपसर्पणम कर्म अपसर्पण कर्म अपसर्पण कहते हैं निकलना शरीर से आत्मा का निकलना शरीर से मन का निकलना शरीर से इंद्रियों का निकलना ये सब तो अपसर्पणम जीवात्म पूर्व देहात उत्क्रमणम अपसर्पणम कर्म जीवात्मा का पूर्व शरीर से उत्क्रमण रूपी अपसर्पण कर्म होता है उत्क्रमण कहते हैं निकलना शरीर से बाहर निकलना रूपी अपसर्पण कर्म होता है यानी उत्क्रमण का मतलब अपसर्पण यानी अपसर्पण को उत्क्रमण भी कहते हैं उत्क्रमण का मतलब है निकलना शरीर से बाहर निकलना यह कर्म है फिर कहते हैं आत्मना साकम सर्व प्राणा नाम अभी भवती अपसर्पणम केवल आत्मा आत्मा ही नहीं निकलता आत्मा के साथ साथ आत्मना साकम आत्मा के साथ साथ सर्व प्राणा सभी इंद्रियों का भी अपसर्पणम बहती निकलना होता है प्राण शब्दियां इंद्रियवाची है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जब सत्रह तत्वों का पदार्थ लिखा है ना सूक्ष्म शरीर में सत, सत्रह तत्व रहते हैं तो वहां पर पांच प्राण लिखे हैं वो प्राण कर्म इंद्रियों के लिए लिखा है वहां पर हाँ जी तो देखिए आत्मा के साथ साथ सभी इंद्रियों का भी निकलना होता है उदाहरण से समझा रहे हैं स यदा अस्मा शरीर उत्क्रामती सह एव एतई सर्वै उत्क्रामति कोशितकी ब्राह्मण का यहां उद्धरण दिया है स स आत्मा वह आत्मा यदा जब शरीरात उत्क्रामति इस शरीर से बाहर निकलता है तब सह एव उस आत्मा के साथ साथ सर्वै इन सभी इंद्रियों के साथ साथ वह आत्मा उत्क्रामति निकल जाता है एक सर्वे इंद्रिय सह आत्मा उत्क्रामती ऐसा है एवं पकड़ में आ गया हाँ जी सभी इंद्रियों के साथ आत्मा। हाँ मतलब जब आत्मा निकलता है तो अकेला नहीं निकलता है सभी इंद्रियों के साथ में निकलता है ये कहना चाहते हैं एवं आत्मा मन प्राणा नाम अपसर्पणम कर्म एवं इस प्रकार से आत्मा मन और प्राणा इंद्रियों का अपसर्पण रूपी कर्म होता है तथा चा मुख्यम अपसर्पण तु आत्मा एवं तत्र तो वहां जहां आत्मा निकल रहा है मुख्य रूप से आत्मा का ही निकलना रूपी कर्म होता है ठीक है जी यानी जो कहा जा रहा है आत्मा निकलता ये कहा जा रहा है तो निकलने का जो कर्म मुख्य रूप से आत्मा का हो रहा है बस वो आत्मा के साथ साथ वो भी निकल जाते हैं क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं हमारे इन्हें का और यथ क्योंकि ये कहा भी गया है उपनिषद में तम आत्मान उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामती उस आत्मा को उत्क्रामंतम आत्मानम निकलते हुए आत्मा को देख करके प्राणा अनुत्क्रामति प्राण भी साथ साथ निकल जाते हैं प्राणम अनुत्तम सर्वे प्राणा उत्क्रामंते और प्राण को निकलते हुए देख करके बाकी प्राण भी निकलते हैं तो यहां प्राण से मन को लीजिएगा तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति उस आत्मा को निकलते हुए को देख करके प्राणो अनुत्ती मन भी निकलता है और प्राणम उत्क्राम प्राण को निकलते हुए देख करके यानी मन को निकलते हुए देखकर सर्वे प्राणा सभी इंद्रियां भी उत्क्रामंती वो भी निकल जाते हैं पकड़ में आ गए हा जी तस्मात तस्माद अत्र सूत्र सर्वेशाव अपसर्पण कर्म लक्ष्यते इसलिए यहाँ इस सूत्र में सभी का अपसरपन रूपी कर्म लक्षित है लक्षित होता है केवल मन का ही नहीं केवल आत्मा का ही नहीं जितने भी सूक्ष्म शरीर में तत्व हैं उन सबको लेकर के यहाँ पर लक्षित किया जा रहा है यानी उन सब में कर्म होता है ये बताया जा रहा है न केवलम मनस अपसरपनम एवं अन्यमी कर्म नाम विधान विधानत कहते के न केवलम मनसा कर्म यहाँ केवल मन के कर्म को नहीं बताया जा रहा है बल्कि अन्यषा कर्म नाम विधाना अन्य पदार्थों के कर्मों का भी विधान होने से यहाँ सबका कर्म समझ लेना चाहिए तथैवा उसी प्रकार से सर्वेशम उपसर्पणम अब इन सभी तत्वों का उपसर्पण रूपी कर्म भी होता है अपसर्पण का मतलब है निकलना और उपसर्पण का अर्थ है प्रवेश करना यानी शरीर के साथ जुड़ जाना शरीर में प्रविष्ट होना देहांतरे प्रवेशनम कर्म उपसर्पणम को कहते हैं देहांतरे नए शरीर में प्रवेश करना रूपी कर्म इन सबका होता है यहां तक स्पष्ट हो गया फिर कहते हैं अशीत पीत संयोगाह अशीत का मतलब होता है खाया पीत का मतलब पिया तो भुक्त पीत आहार खाए हुए और पिए हुए आहार का मात्रा गर्भे माता के गर्भ में जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं अशीत पीत से और खाए हुए और पिए हुए का रस रक्त मांस आदि सब बन करके शरीर तैयार हो जाता है बच्चे का प्रसवानंतरम जब प्रसव हो जाता है बच्चा बाहर निकल के आ जाता है तब स्व अशीत पीत आहार संयोजन फिर वो स्वयं खाए पिए हुए आहार से उसके शरीर में फिर नए नए कर्म होते रहते हैं। मतलब माता ने जो खाया पिया है उस कर्म से गर्भ में बच्चे का शरीर का निर्माण होने वाला कर्म होता रहता है और बच्चे का निर्माण हो गया है प्रसव हो गया बाहर निकल गया बच्चा तब वो बच्चा जब खाता पीता है फिर उससे भी उसके शरीर का निर्माण होता रहता है उसके कान बड़े होते रहते हैं उसका नाक बड़ा होता रहता है ठीक है ना तो हर अंग उसके बड़े होते रहते हैं ऐसा स्पष्ट हो रहा है जी अब यहाँ ये यह संयोजन संयोगा लिखा है ना अशीत अत संयोगा यहाँ संयोग कोई गुण नहीं है संयोग यहाँ कर्म को लेकर के कहा जा रहा है टिप्पणी में भी उन्होंने लिखा है कि संयोग शब्दो नात्र गुणवाचक संयोग शब्द सूत्र में गुणवाचक नहीं है यानी गुण को कहने के लिए नहीं आया है किंतु संयोग किंतु यौगिक रीत्या क्रियावाचका यौगिक रीति से योग मतलब है शब्दार्थ संबंध के अनुसार व्याकरण के अनुसार योगिक रीत्या व्याकरण के अनुसार क्रियावाचक शब्द है संयोग अर्थात संयोजनम कर्म संयुक्त होने वाला कर्म खाए पिए आहार को लेकर के जो अवयव संयुक्त हो रहे हैं जो कर्म हो रहा है उस कर्म को लेकर के कहा जा रहा है रस रक्त आदि परिणाम परिणाम कराणी कर्मा रस रक्त मांस आदि रूप में परिवर्तित होने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों को यहां संयोग शब्द से कहा है तथा कार्यांतर संयोगा और भी अलग संयोग होते हैं अलग कार्य होते हैं रक्तादिब्यो यानी कार्यांतरानी जो रक्त रस आदि के रूप में जो कर्म होते हैं उनसे भी भिन्न जो कार्यांतर है भिन्न कार्य तद, तद भिन्ना कार्याणी कैसे कार्य इंद्रिया इंद्रिय स्थानी का मतलब है इंद्रियों के स्थान यानी गोलक तेषाम संयोगाह उन गोलकों का भी संयोग होता है यानी गोलकों का भी निर्माण होता है वहां पर वो भी बढ़ते रहते हैं तो तेषाम संयोग अर्थात संयोजनानी कर्मा उनका बढ़ना रूपी कर्म तद आ, तदाकार निर्माण कर्माणि भवन्ति उस उस आकार के रूप में मतलब जो जैसा गोलक है उस उसके आकार के रूप में उनका कर्म भी होता रहता है स्पष्ट हो रहा है क्या कहना चाहते हैं यानी यहाँ पर एक अपसर्पण कर्म बाहर निकलना कर्म बताया एक उपसर्पण प्रवेशन कर्म बताया फिर खाए पिए के खाने पीने के कारण से जो अंगों का निर्माण होता है उस कर्म को बताया या मा खा रही है गर्भ के अंदर वो खाया पिया हुआ जाता है तो वहां पर बच्चे का शरीर बनना रूपी कर्म हो रहा है फिर बच्चा जब बाहर निकलता है तो उस बच्चे के द्वारा जो खाया पिया होता है उससे शरीर के अंगों का निर्माण होता है ये बात कही फिर उसके अतिरिक्त गोलकों का भी निर्माण होता है ये भी बात बताई ये सब ये सब किसके कारण से होते हैं अदृष्ट के कारण से होते हैं और यहां अदृष्ट धर्माधर्म कारण है या अदृष्ट आत्मा कारण है या अदृष्ट ईश्वर कारण है हाजी यहां नहीं बताया केवल अदृष्ट बताया वो अदृष्ट से जो जो अर्थ हो सकते हैं उन उन अर्थों को लेना है ना नहीं धर्माधर्म के कारण से तो ये सारा होता है उस धर्माधर्म के पीछे ईश्वर भी तो कारण है ना यानी शरीर का बनना शरीर का बड़ा होना ये अदृष्ट कारित है यानी धर्माधर्म के कारण से ईश्वर बना रहा है वहां पर ऐसा यही है ना इस रूप में लेना है सूत्रार्थ एक शरीर से निकलना रूपी अपसर्पण कर्म एक शरीर से आत्मा का निकलना रूपी अपसर्पण कर्म एक शरीर से आत्मा का निकलना रूपी अपसर्पण कर्म नए शरीर में आत्मा का प्रवेश होना रूपी उपसर्पण कर्म खाए पिए पदार्थों का या खाए पिए पदार्थों के खाए पिए पदार्थों से शरीर में उत्पन्न होने वाले कर्म शरीर में गोलकों का निर्माण होना रूपी कर्म अदृष्ट के कारण से होते हैं या धर्माधर्म रूपी अदृष्ट के कारण से होते हैं और अच्छा सूत्र आ रहा है पुनः बोलिए तद अभावे, अभावे। संयोगाव अभाव। अभाव। मोक्षः अभाव। मोक्ष की परिभाषा बताई जा रही है यहां पर पहले योग की परिभाषा बताए अब योग की परिभाषा तस्य अभावे नाशे उस अदृष्ट के अभाव हो जाने पर संयोग संयोजन से कर्म परिणाम रस रक्तेंद्रिय परिणामिम नव अभाव यानी शरीर का निर्माण होना रूपी कर्म का अभाव होता है जब शरीर रूपी कर्म शरीर के निर्माण रूपी कर्म का अभाव होता है तो क्या होगा देय अनुत्पाद अप्रादुर्भाव मतलब शरीर का उत्पन्न होना नहीं होता है अनुत्पादा शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है हो हाँ जी। दस्या दस्या दस्या क्या रस रक्त ये बोला ना रसा रक्त इंद्रिय परिणामकारिण कर्म नो भवती अभाव अर्थात क्षय क्षय शब्द को नहीं बोला है भगवती अभाव बस इतना बोला है मतलब क्षय का मतलब है आ, शरीर की उत्पत्ति ही नहीं होती है ये इसका विपरीत है कर्म का कर्म है ये है नहीं कर्म का कर्म नहीं होता है शरीर को उत्पन्न करने वाला कर्म नहीं होता ये कहा शरीर को उत्पन्न करने वाला कर्म नहीं होता है ना कि कर्मों का अभाव होता है ये कह रहे हैं ये तो सर, सरलोग है ना तिष्ट से अभावे उस अदृष्ट के अभाव हो जाने पर अर्थात नाशे यानी अदृष्ट का नाश हो जाने पर संयोगस्या, संयोग का भी अभाव होता है कैसा संयोग है उसको बोला है संयोजनस्य कर्मना संयोजन रूपी कर्म का अभाव होता है अब उस संयोजन रूपी कर्म क्या है रस रक्त इंद्रिय परिणाम रूपी जो कर्म है ऐसे कर्म का अभाव होता है अर्थात ऐसा कर्म का नाश होता है ये ये वो वाला कर्म है शरीर उत्पत्ति वाला कर्म का नाश होता है ना कि वैसे किए हुए कर्मों का नाश होता है ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वैसा नहीं, नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तो था था क्या हाँ नहीं कर्माशय तो बचा ही रहता है नहीं, कर्म का कर्माशय का नाश होता ही नहीं ना जैसे पूर्व का जो संचित कर्माशय है तो उससे जितने आयु चलनी है शरीर की संस्कार नहीं वो सब हो गए आप, आप ये सीधा बोलो ना कर्मों का भी नाश होता है इधर उधर क्यों जाते आप? सीधा ये बोलो जी कर्मों का भी नाश होता है ऐसा सीधा बोलो ठीक है ऐसा भी कोई मानते हैं वो आप आचार्य सत्यजीत जी ऐसा मानते हैं उनका मत है ये हमारा मत तो ये है कर्मों का नाश नहीं होता है उनके अपने प्रमाण है हमारे अपने प्रमाण है हा जी स्वामी दयानंद प्रमाण है क्या किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं कभी नष्ट नहीं होते हैं अब आप इस पर क्यों चर्चा कर रहे हो सामान्य नियम क्यों है वो खुद लिखते हैं कि जब मुक्ति से लौट के आता है तो पिछले पाप पुण्य के कारण से पा, पाप पुण्य जो रहते हैं उसके कारण से जन्म होता है स्पष्ट लिखते हैं न्याय दर्शन में बोला भाई जो बचा हुआ नष्ट हो जाता है ऐसा है वो एक पक्ष है देखिए इस पर हम विवाद नहीं करेंगे दो पक्ष हैं इसलिए एक पक्ष पर आप आग्रह मत करिएगा जब दोनों पक्ष होते हैं तो एक पक्ष पर आग्रह करना उचित नहीं है चर्चा क्यों करते हो तो बहुत हो चुका है चर्चा पर बार बार इस पर चर्चा क्यों करते हो हर मत है दोनों मत है स्वामी दयानंद का मत भी है और उनका भी मत है मैं दोनों मतों का अनादर नहीं करना चाह रहा हूँ दोनों मते वैसा भी वो लोग मानते हैं ऐसा भी मानते हैं विचित्र क्या वास्तव में बहुत विचित्र है पर जी, उसमें तो समस्या है किसमें समस्या अगर मान लो पिछले तो कर्मों के अनुसार ही अगर उसको मिलता है हाँ। तो मतलब मुक्ति के बाद जो उसको जो शरीर मिलेगा जी सामान्य शरीर मिलेगा हाँ तो सामान्य शरीर किस कर्म के अनुसार मिलेगा पूर्व मुक्ति से पहले की जो बच्चे हाँ जी हाँ जी उनके उनके अनुसार मिलेगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ मतलब सिद्धांत से हमें ये समझना पड़ेगा अभियुक्त से अधिगम सिद्धांत से हमें ये समझ में आ रहा है कि अ, कि जब मुक्ति होगी उससे पहले यह आवश्यक है कि उसके उसका इतना ही कर्माश्य हो कि उसके पापुण्य बराबर बराबर हो हाँ वो तो वो तो वो तो है उसमें आपत्ति क्या है क्योंकि सुनिए पहले सुनिए इस पर लंबा चर्चा नहीं करनी अपने को क्योंकि इस पर बहुत चर्चाएं हो चुकी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उठकर के निष्काम कर्म नहीं करता है याद रखना क्योंकि आदमी अक्सर क्या है पाप कर्म करता रहता उसको अकल आ जाता है तो पुण्यकर्म करता जाता है पुण्यकर्म करता करता करता निष्काम प्रवेश करता है तो जो पुण्यकर्म करता करता आगे चलकर के जब निष्काम में प्रवेश करता है तो उसके पुण्य कर्म बहुत होते हैं उधर पहले पाप कर्म हो चुके हैं वो भी और इधर पुण्य भी है क्योंकि बिना पुण्य कर्म किए निष्काम में प्रवेश नहीं कर सकता वो आदमी वो प्रत्यक्ष उदाहरण आप सब है ये आ, एक विचार और है मतलब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो निष्काम कर्म करना उसका तब तक -तो संभव नहीं है जब तो तक उसके बहुत सारे बड़े बड़े पापकर्म जब तक छे न हो जाए मतलब उसके ज्यादा जब तक पुण्य कर्म ना हो और पाप कर्म तक कम ना हो तब तक, तक संभव नहीं है कि वो निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ सके वो तो है ही ना पहले तो पहले सुनो ना पाप कर्म आ, आ, कम कम का मतलब है पहले कर्म पाप नहीं। पहले नहीं पाप कर्म कर चुके हैं चोरी कर लिया झूठ बोल लिया है सारे का पाप कर्म कर लिया देख लिया जो वर्तमान में कर ही रहे ना दिखाई दे ही रहे हैं। इसके बाद उसको अकल आ गया पुण्य कर्म करना स्टार्ट कर दिया उसके पाप कर्म उधर कम होते जा रहे इधर पुण्य कर्म बढ़ते जा रहे हैं और जब पुण्यक्रम बहुत बढ़ते जाएंगे और अकल आता है तब निष्काम प्रवेश करता है तो तो तब आपने हाँ, यही बात में बहुत इसमें बिंदु है की ऐसी स्थिति में जब निष्काम कर्म कर रहा है बहुत पुण्यक्रम है और निष्काम कर्म होते जा रहे हैं हाँ, तो तो तो ऐसी ऐसी स्थिति स्थिति में में ऐसा संभव है कि उसके पाप पुण्य दोनों तो बराबर बराबर जाएंगे? में तो यही यही ये ये, ये तो, देखिए आप कितनी कल्पना करते जाइए इसकी कोई सीमा नहीं है भाई इधर पुण्य पुण्यकर्म बहुत हो गए तो उधर पाप भी तो बहुत थे पहले जो किया हुआ है इसलिए ऐसा है देखिए ऐसे है जो पुण्यकर्म आज बहुत कर रहा है ना इस बहुत पुण्यकर्म करने से पहले बहुत पापकर्म कर चुका है इस बात को ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना बहुत पाप कर चुका है अब वो बहुत पाप करना कम हो गया है अब पुण्य बहुत नहीं कर चुका पुण्य बढ़ बढ़ते गए ऐसा है, पर तो है? किस पर इफेक्ट तो पाप पर नहीं पड़ रहा है मतलब मैंने पचास पाप कर लिया ठीक है ना अब मेरे को अकल आ गया पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि जब तक मैं पाप ज्यादा करता आ रहा तब पुण्य कर्म बहुत नगण्य किया है अब पुण्य कर्म ज्यादा करता जा रहा हूँ पाप कर्म नगन्य करता जा रहा हूं ठीक है ना तो उधर पाप बहुत हो चुके हैं अब पाप करने की प्रवृत्ति कम हो गई इसलिए पाप कम हो रहा है मतलब दस पुण्य हो रहे थे एक पाप कर रहा हूं तो पाप कम हो गए इधर पर ये जो पम कम पाप दिख रहा है ना ये उस पुण्य की दृष्टि से कम है वैसे तो पाप पहले कर चुके हैं बहुत है। संग्रह में तो उस संग्रह और इधर पुण्य वाले संग्रह को मिला हो तो लगभग बराबर रहते हैं कर्माश क्षीण है? कर्मा नहीं होता है hmm मेरा पक्ष ही है कि कर्माश क्षीण नहीं होता है जो ये मानते हैं कर्माश क्षीण होता है वो उनका पक्ष है हमारे पक्ष में है कर्माशय नहीं होता है वो आ, कर्म संस्कार नष्ट होते हैं और उधर अविद्या नष्ट होते हैं हमारे पक्ष में दो चीज नष्ट होते हैं एक तो कर्म संस्कार और एक अविद्या और उनके पक्ष में कर्म भी अविद्या तो ज्ञानात्मक है अलग है ठीक है ना और कर्म संस्कार का मतलब कर्म करने कर्म करने पर उसका जो छाप पड़ती है ना कर्म की वो छाप रूपी संस्कार नष्ट होते हैं तो तो उससे अदृष्ट बनता है, बन गया। संस्कार कर है। तो पहले पहले पहले थोड़ा शांति से समझ लो उसको क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी मत करिएगा यानी एक तो अविद्या है अलग हो गई अविद्या जिसको नष्ट करना है और एक धर्माधर्म है जो फलदायक है फल देने वाला है वो एक अलग चीज है पाप पुण्य पाप पुण्य का जो धर्माधर्म अध्य जो बनता है वो अलग है कर्म तो जब कर्म किया वो नष्ट हो गया उस कर्म के करने पर एक अदृष्ट बनता है एक नया अदृष्ट बनता है वो तो रहता है अब जो कर्म करने पर एक छाप पड़ती है मन पर संस्कार उसको संस्कार कहते हैं वो अलग चीज है तीन चीज है पर एक अविद्या और एक धर्माधर्म और एक संस्कार पकड़ में आ पकड़ना ना ये तीन चीजें तो हमारे पक्ष में अविद्या नष्ट होती है और संस्कार नष्ट होते हैं अदृष्ट बना रहता है उनके पक्ष में तीनों नष्ट होते हैं बस अंतर इतना सा है और, आ, और वो जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत है हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि प्रमाण मिलता है उसका और हम जो कह रहे हैं हम भी ठीक कह रहे हैं क्योंकि हमारे पक्ष में भी प्रमाण मिलता है दोनों पक्षों में प्रमाण है प्रमाण नहीं दे पाए थे जी, जी आप तो तो थे नहीं फिर आपसे भी हो जाती चर्चा नहीं उनको भी पता है ये बात वो ये कहते हैं केवल स्वामी दयानंद ने लिखा है यहाँ तो पतंजलि ने लिखा है वेदव्यास ने लिखा है और एक जगह नहीं लिखा अनेक जगह लिखा है जी बिल्कुल जी स्वामी दयानंद जी का प्रमाण तो कोई दोरा है, तो मत नहीं है लेकिन वो स्वामी दयानंद जी का जो प्रमाण है वो भी तो तर्क के आधार पर वो बैठ नहीं पा ना सेटिंग नहीं बैठ नहीं पा रहा है इसका मतलब आप उनको प्रमाण नहीं मान रहे सीधी बात है बैठ नहीं पा रहा है कि क्या होता है मतलब वो, वो उसको स्वामी दयानंद को भी हम प्रमाण मान के चल रहे हैं और इसको भी प्रमाण मान करके चल रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इन, इसका कोई अलग अभिप्राय है और उसका कोई अलग अभिप्राय है वास्तविकता ही है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इसलिए दोनों पक्ष चलते हैं वो अपना पक्ष चला रहे हैं हम अपना पक्ष चला रहे हैं, बस अंतर इतना सा है हाँ जी उनका नष्ट हो जाएगा हमारा नहीं होगा इतना नहीं हमारे कहने से उनके कहने तो से, तो से तो नहीं होगा तो हमारे कहने से उनके कहने से नहीं तो होगा जो यथार्थता था यथार्थता है वो यथार्थता के रूप में रहेगा ये लोग नहीं रख पाए थे सामने वाले कौन नहीं रख पाए थे ऐसा है ना वहाँ पर कोई ऐसा नहीं रहा क्योंकि हमारी बहुत चर्चाएं हो चुकी इसके ऊपर अब अब अब तो हम लोग इस पर विचार ही नहीं करते वो अब यहाँ तक आगे गए हैं कि ये आपका पक्ष है या हमारा पक्ष है यहाँ तक रुके हुए हैं बस इस पर बहुत लड़ाई हुई है आ, बहुत गोष्ठियां हुई, हुई है बहुत लड़ाई हुई है और जिस पक्ष को आप लेकर के बोल रहे हैं ना व्याकरण के बिना ये नहीं होता इस पर भी बहुत सारे प्रश्न हुए हैं बहुत कुछ लड़ाईया हुई है इसके लड़ाई का मतलब वाद विवाद बहुत हुआ है और अंतिम यही निर्णय हुआ है की शब्दार्थ संबंध अपने आप में एक अलग विषय है आ, हम ये नहीं कहना चाहते कि शब्दार्थ संबंध को नकारना चाहते है जी रोजड़ की नहीं रोजड़ की परंपरा अलग है देखिए वहां की अलग, परंपर है, अलग, परंपर की अलग है। की परंपरा है हमारी अलग परंपरा है सबकी अलग है ऐसा नहीं ऐसा नहीं है वहां तो कुछ और अलग परंपरा निष्कर्ष का मतलब यह है कि जो जो अविद्या जो योगदर्शन में जो बात कही जा रही है आप क्या पढ़े लिखे हैं वो एक अलग चीज है यहाँ ये शर्त लागू होने चाहिए आप पढ़ो या ना पढ़ो उससे हमें कोई मतलब नहीं है अगर आपने ये वृत्ति रहित की स्थिति उत्पन्न कर लिए, आप चाहे पढ़कर के, के वृत्ति रहित की स्थिति उत्पन्न करो ना पढ़कर के पढ़कर का मतलब है किसी गुरुमुख से आपने नहीं पढ़ा हो लेकिन इन सब बातों को जाना है ज्ञान होना जान आवश्यक है।, तो है ये है मतलब मैं आपसे पढ़ू नहीं और खुद पढ़ लिया तो पढ़ना नहीं है कोई नियम नहीं है दुनिया में तो समझ में आ रहा है ना अगर आपने नहीं पढ़ाया और मैंने खुद पढ़ लिया जितना आपने जाना है पढ़ करके किसी गुरु से उतना अगर मैंने जान लिया तो इसमें आपत्ति क्या है कोई जरूरी थोड़ा है कि किसी व्यक्ति के सामने बैठ करके पढ़ना है हाँ तो पढ़ा है और किसी ने नहीं भी ना पढ़ करके भी जान लिया हो स्वामी छतरपति जी ऐसा ऐसा है वो तो हमारे पास सब पढ़े हुए लोगों का उदाहरण मिल रहे ना पढ़े हुए कोई ऐसा व्यक्ति दिख नहीं रहा है उस समय कुछ नहीं पढ़े उस समय कुछ नहीं पढ़े थे नहीं वो तो ठीक है वो परीक्षा नहीं था लेकिन उस समय हम लोग नहीं थे लेकिन उस समय जो योग्यता उनको प्राप्त हुई है वो योग्यता उससे अधिक पड़े हुए लोगों को आज उसके सामने एक प्रतिशत योग्यता भी प्राप्त नहीं हो रही है ठीक है ना यूँ नकार नहीं सकते आप ऐसे किसी को यूँ ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं उन्होंने तो कुछ भी ना पड़कर नहीं ज्यादा नहीं मतलब तो ये ये तो तो स्पष्ट है क्या चीज क्या क्या कह रहे हाँ क्या कहना क्या चाह रहे कोई संत होता है उसका कोई चीज़ पकड़ में नहीं आती तब क्या नक रहे नहीं वो तो ठीक है पकड़ में ना आने पर जब सामने नहीं है तो हमको कैसे पकड़ में आएगा कई माँ ऐसे हो जाते हो कई योगी ऐसे हो जाते हैं जिनका नाम हो जाता है ठीक है कि ये योगी है योगी है आ, लेकिन वो जो पकड़ में नहीं आए पकड़ में आए पकड़ पकड़ा ठीक है वो तो हम मान रहे हैं पकड़ में जब तक समाधि लग गई है भई नहीं कह सकते मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खुद व्यक्ति कहता है कि मेरे को समाधि लगी है आप यूं कहने से क्या होता है? आ, आ, आप नहीं कह सकते तो ऐसा आ, नहीं होता तो है ऐसा दे दे दे ऐसा यू कोई नहीं व्यक्ति कहता है याद रखना कितने व्यक्ति ऐसा कहने वाले पहले इधर उधर मत जाइएगा लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहता वो समाधि की तो बहुत दूर की बात है आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं सत्य ही बोलता हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ आप नहीं बोल सकते जितने विद्वान दिखते घूमते हैं ये कोई नहीं बोल सकता मैं सत्य ही बोलता हूँ कोई नहीं बोल सकता ये समाधि लगने की बात तो बहुत बड़ी बात है नहीं बोलता, ये सत्यवादी है सत्यवादी हूँ हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ ले, लेकिन पहले बात तो सुनो ना लेकिन उसका व्यवहार तो देखो उसके ले व्यवहार से तो पता लगता है उसके जीवन से पता लगता है उसके क्रियाकलाप से पता लगता है कोई चिन्ह तो होंगे ना कोई सत्यवादी बोलता है कि मैं सत्य ही बोलता हूं तो उसके व्यवहार को देखो तो पता लगेगा और कोई बोलता मेरे को समाधि लगी है तो यूं नहीं बोल रहा है उसके व्यवहार देखो उसके क्रियाकलाप देखो उसके पास रह करके देखो तो सही पता लगेगा आपको तब पता लगेगा केवल दूर दूर से आप कुछ भी बोलते रहे से पता नहीं लगेगा ना ऐसा नहीं होता है अब हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा मेरे को समाधि लगी है तो उनको असंप्रज्ञा समाधि लगी है हम ये नहीं कहना चाह रहे पर वो जो भी ये कहता है ऐसा तो वो यूं नहीं बोलता है यूं तो जो अव्यवहारिक व्यक्ति जो जिसको कुछ पता नहीं वो बोल रहा है तो हम मान लें कि यह तो ऐसे झूठ बोलने वाला आदमी है लेकिन ये ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो झूठ बोलने वाला नहीं है ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने जीवन को योग में ही बिताया और ऐसा कोई और बोलता नहीं है जिस योग को लेकर के चलने वाले और भी बहुत लोग हैं पर वो नहीं बोल सकते कि मेरे को समाधि लगी है ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात होती है इसको भी समझ लेना चाहिए और उसका परीक्षण कर लो ना आप। आपको ऐसा लगता है तो उसका परीक्षण कर लो पता लगता है पर वो अब परीक्षा करने की स्थिति में भी नहीं अब आज और जब परीक्षण परीक्षा करने की स्थिति में थे तब तो हम लोगों ने परीक्षा तो की है उनकी फिर भी फिर भी आज उस स्थिति में नहीं है लेकिन जिस स्थिति में वो थे उस स्थिति में हमने जो भी परीक्षण उनका किया बहुत लोगों ने किया सभी लोगों ने यही पाया है ये हमसे तो बहुत ऊपर है जिसने भी आ, तो तो ठीक तो, है तो उस ऊपर होने का मतलब वो कह रहे हैं मेरे को समाधि लगी है और हम नहीं बोल रहे हैं हमने व्याकरण पढ़ा फलाना पढ़ा वो भी पढ़ा ये भी पढ़ा सब कुछ किया है और बहुत मेहनत करके देखा है उनके सामने कुछ भी नहीं बन पाए हैं मेहनत करते हुए भी और वो बहुत कुछ बने हुए हैं और वो खुद कहते हैं आ, मेरे को समाधि लगी है और उन्होंने ही योग सिखाया इन सब लोगों को आ, तो स्वाभाविक ऐसा तो झूठ यू नहीं बोल सकता पानी की तरह झूठ तो वो है, नहीं, पर है वो लगी तो क्योंकि नहीं लगभग मानते हैं वो अलग बात है पर उनके पास में जो जो रहा है वो भी मानता है केवल रोज परंपरा वाला नहीं याद रखना जो बिना रोजड़ के परंपरा में रहने वाले भी अच्छे विद्वान भी उनके पास रह करके वो भी जाना है कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है वो भी उन लोगों ने भी माना है ऐसा नहीं कि केवल रोजड़ में पढ़े हुए ही मानते हैं कोई कोई आंख मींच करके मानने वाले नहीं है ये याद रखना की परंपरा में पढ़ने वाले बहुत लोग हैं केवल आंख मिच करके उनको नहीं माना है दो दो दो दो दो दो दो दो। आ, बहुत कुरेद कुरेद करके देखा बहुत बातचीत किया है और घंटों बैठ करके शंका समाधान हुआ है लड़ाइया हुई है वाद विवाद हुआ है बहुत कुछ करके देखा है उन सबको करने के बाद में निष्कर्ष ये निकला है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है हो सकता है उनको समाधि लगी होगी ऐसा माना जा रहा है हम आ, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहा हां वास्तव में उनको समाधि लगी है ऐसा कोई नहीं बोलता हाँ ये कह रहे हैं तो हो सकता है इनको लगी होगी ऐसा ठीक है कहां पहुंचे हाँ सूत्रार्थ हां जी धर्माधर्म के अभाव होने पर धर्माधर्म के अभाव होने पर शरीरोत्पत्ति रूपी संयोग का अभाव होता है शरीरोत्पत्ति रूपी संयोग का अभाव होता है या शरीरोत्पत्ति रूपी कर्म का अभाव होता है ऐसा भी कह सकते हैं उससे शरीर का अभाव हो जाता है यानी उससे शरीर उत्पन्न ही नहीं होता है शरीरोत्पत्ति का ना होना ही मोक्ष है शरीरोत्पत्ति का ना होना ही मोक्ष है जो तीन ही सूत्र हुए क्या? हाँ जी हाँ जी तीनों गए। जी हाजी हाँ ठीक है तीन हो गए तीनों सूत्र वैसे अच्छे हैं योग की परिभाषा आ गई मोक्ष की परिभाषा आ गई आ गई मतलब अदृष्ट तो है ही पास बीच में हाँ जी ठीक ओंकार ओ सबको प्रणाम